सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जी हां अब वक्त हो चला है एक बज चुके हैं और आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं एक बजे रेडियो मधुबन पर सलामी जिंदगी कार्यक्रम शुरू होता है जी हां दोस्तों आज के सलामी जिंदगी को हम आ, सुनेंगे और सलामी जिंदगी कार्यक्रम को सजाने के लिए शाम सुंदर अरोरा जी पधारे हुए से हैं है। सेवक जी तो हम उनसे बात करेंगे और आपको बड़ा आश्चर्य होगा उनका एज जो है 80 रनिंग है, है। और अभी भी वो चल फिर रहे हैं और यहाँ तक कि वो क्रिएटिविटी अपनी दिखा रहे हैं कि गीत भी लिखते हैं गाते भी है तो हम जानेंगे उस शख्सियत से कि कैसे ये सब करते हैं तो आप सभी की तरफ से श्याम सुंदर अरोरा जी का सेवक जी का बहुत बहुत स्वागत है सलामी ज़िंदगी कार्यक्रम में ओम शांति ओम शांति श्याम सुंदर जी बताइए कि आपका अपना परिचय दीजिए क्योंकि मेरी और आपकी पहली मुलाकात है तो अपने बारे में कुछ बातें बताइए मैं श्याम सुंदर अरोड़ा असल में हम वेस्ट पाकिस्तान के रहने वाले थे अच्छा और उन्नीस में वहाँ से हम निकाले गए थे जी जी जी जब मैं वहाँ से निकला तो मेरी उमर लगभग दस वर्ष की थी और मैं वहाँ पर चौथी क्लास में पढ़ता था अच्छा यहाँ जब हम दोस्तान में आए तो फिरोजपुर हमारी गाड़ी रुकी और वहाँ से हम मध्य प्रदेश में रीवा एक जगह है स्टेट है वहाँ कोतमा कोलरी नाम से एक जगह थी जहाँ पर कोयले की खलनी थी वहाँ जाके हमने काम शुरू किया हमारे पिताजी ने अच्छा और बहनोई हमारे जो बड़ी बहन के उनके साथ हमने वहाँ काम शुरू किया कुछ वर्ष वहाँ रहने के बाद कुछ समस्याएं आईं क्योंकि हम पंजाब से थे और वहाँ पर हमारी बहनें जवान थी उनकी शादी वगैरह का प्रॉब्लम था हमें शिफ्ट करना पड़ा वापस दिल्ली और हरियाणा अच्छा में। अच्छा तो हरियाणा में हम कुरुक्षेत्र में रहे उसके बाद टुहाना जगह थी वहाँ पर तो मेरी शिक्षा जो है आठवीं से लेकर दसवीं तक कुरुक्षेत्र में ही हुई अच्छा अच्छा और उसके पश्चात मैं दिल्ली आ गया और वहाँ पर आकर काफ़ी जद्दोजहद के साथ जिंदगी गुजारी और अंत में मुझे अपना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली में नौकरी मिली ये बात है आ, 1959 की अच्छा जब मैं एल के पद पर वहाँ सर्विस शुरू की थी और अंत में असिस्टेंट महालेखा के पद से रिटायर हुआ नाइन्टीन फाइव में 59 में मेरी सर्वे शुरू हुई उसका ओल्ट कर लीजिए 95 में रिटायरमेंट 21 साल हो गए तब तो से अब मैं दिल्ली के रोहनी इलाके में रह रहा हूँ और 59 में जब आपने कार्य शुरू किया जॉब शुरू किया तो किस तरह का काम करते थे आप मैं वहाँ तो क्लरिकल जॉब था अच्छा उससे पूर्व बहुत संघर्ष किया जब मेरी लास्ट पेपर था दसवीं का तो उससे दूसरे दिन ही मेरे पिताजी ने मुझे एक साइकिल वाले की दुकान पर लगा दिया कि भाई आप खाली नहीं बैठोगे नहीं। कुछ ना कुछ करो अच्छा तो दो चार छः महीने वहाँ काम किया मैंने फिर उसके बाद मैं दिल्ली आ गया उस काम का मुझे ये फायदा हुआ कि वहाँ जब तक मैं मेरे पास साइकिल रहा तीस चालीस साल तक मैंने पंचर नहीं लगवाया अच्छा खुद ही मतलब कि उसका <laughs> सर्विस करता <आग। laughs> और खुद ही जो इसका भगवान जो कुछ करता है अच्छा ही करता है मेरे फायदे के लिए किया उसके पश्चात पोस्ट ऑफिस की वैकेंसी निकली वहाँ मुझे पोस्टमैन का काम भी करना पड़ा एक साल तक वो फिफ्टी नाइन फिफ्टी एट में पूरा साल और फिफ्टी नाइन के बाद रेगुलर मेरी सर्विस हुई और नाइन्टी फाइव में मैं रिटायर अच्छा अच्छा और आपसे आए... मैं धार्मिक संस्थाओं से जुड़ा नहीं और... अभी दसवीं जब आपका पूरा हो गया टेंथ आपने पूरा किया तो आगे पढ़ने की वगैरह हाँ इच्छाएं तो थी लेकिन घर के हालात ऐसे नहीं थे घर में लड़कों में बड़ा मैं ही था अच्छा अच्छा और पिताजी का भी स्वास्थ्य और कार्य कुछ ऐसा था कि मुझे मजबूरन नौकरी ही करनी पड़ी और आगे की पढ़ाई मैंने प्रभाकर का इम्तिहान भी दिया लेकिन उसको भी कई परिस्थितियों की वजह से मैं पूरा, पूरा नहीं कर पाया लेकिन आगे की जिंदगी जो है मेरी ठीक चली पांच चार बहनों की शादी भी की अपनी शादी की भाई की शादी की अच्छा अच्छा इस तरह जीवन अब तो लगता ही नहीं कि क्या कैसे भगवान ने हमें इस अवस्था में पहुँचा दिया अब जीवन बड़ा अच्छा है खेद की बात है कि 13 फरवरी इसी साल 16 में मेरी धर्म का देहांत हो गया क्योंकि वो काफी समय से बेड पर थे अच्छा बीमार थे श्याम सुंदर जी बहुत ही अच्छा लग रहा है आपकी बातें सुनकर और आपका जो संघर्ष है उसे भी देखकर हमें अच्छा लग रहा है कि कई बार ऐसे होता है कि कुछ चीज़ें हमें सिखाती हैं कुछ चीज़ें हमारे लिए अच्छी होती हैं और कुछ चीज़ें हमारे अंदर ताकत बरती हैं तो चलिए बहुत सारी बातें और भी करेंगे श्याम जी आपसे और मैं चाहूँगा जैसे कि आपने कहा कि मैं आर्टिस्ट हूँ मैं गीत भी लिखता हूँ पढ़ता हूँ सुनाता लिखने की तो इतनी नहीं है नहीं है लेकिन सुनाते जरूर है तो शौक है शौक बहुत है जी जी और आप 80 प्लस रनिंग है और आप सीनियर सिटीजन क्लब केसरी पंजाब जो है वहाँ के सेवक है वहाँ के मेम्बर है और काफ़ी समय से वहाँ पर रह रहे हैं तो वहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ आप करते होंगे बिल्कुल हाँ, जी तो मैं चाहूँगा कि एक आद गीत अब जो है बहुत ही पसंदीदा गीत आपका खुद हाँ, का वो गीत हमें सुनाएं और सबसे बड़ी टीचर जो है वो माँ बाप और तीसरे नंबर पर होता है तो इसी पर कुछ पंक्तियाँ हैं मैं पढ़ के सुनाए गुनगुनाना चाहूंगा जरूर जरूर स्वागत है आपका आ, शायद आप सबको भी अच्छा लगेगा कहते हैं मात पिता के चरणों में सिमटा मेरा संसार आदर दे सेवा करूँ ये सपना हो सा ये सपना हो साकार मात पिता की सेवा करना उनपे कोई एहसान नहीं मात पिता के चरणों से बढ़ दूजा कोई धाम नहीं दूजा कोई धाम नहीं चरणों के चूलें भर से चार धाम का तीर्थ हो जाए चार धाम का तीर्थ हो जाए मात पिता की आशीष लगे तो भाव सागर से पार हो जाए मात पिता जायदाद है ऐसी जिसका कोई दाम नहीं मात पिता की सेवा करना उन पे कोई एहसान नहीं उन पे कोई एहसान नहीं आगे भूमि से इस भूमि से भारी क्या है इस भूमि से भारी क्या है और गगन से ऊंचा क्या मात भूमि से भारी है पिता गगन से है ऊंचा इस भूमि से भारी क्या है रंग रूप माता से पाया पिता ने है संसार दिखाया कितने कष्ट सहे दोनों ने कितने कष्ट सहे दोनों ने तब ये तन का फूल खिला तब ये तन का फूल खिला इस भूमि से भारी क्या है और गगन से ऊँचा क्या माता पिता दया के सागर इनके महिमा जग जगत उजागर जीवन भर में कभी ना सूखे जीवन भर में कभी ना सूखे प्यार भरे दिल का दरिया इस भूमि से भारी क्या है और गगन से ऊंचा क्या माता होती है निर्माता पालक पिता सुरक्षा दाता कब कैसे हम बड़े हो गए कब कैसे हम बड़े हो गए ये भी हमको नहीं पता ये भी हमको नहीं पता इस भूमि से भारी क्या है और गगन से ऊंचा क्या मात पिता की सेवा करना इनकी सब तकलीफें हर तुम अपना करतब समझ कर हम अपना करतब समझ कर पुण्य कमाते रहें सदा पुण्य कमाते रहें सदा इस भूमि से भारी क्या है और गगन से ऊँचा क्या कर लो श्री चरों की पूजा इससे उत्तम कारण दूजा ऋषियों मुनियों सदग्रंथों ने ऋषियों मुनियों सदग्रंथों ने पथिक यही संदेश दिया पथिक यही संदेश दिया इस भूमि से भारी क्या है और गगन से ऊंचा क्या मात भूमि से भारी है और पिता गगन से है ऊंचा पिता गगन से है ऊंचा श्याम सुंदर जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही प्यारा सा जी गीत जो है आपने सुनाया और माता पिता की सेवा और उनकी जो महिमा है इस गीत में आपने सुनाया काफ़ी अच्छा लग रहा था और आपकी अच्छी कंठ भी अच्छा है आपका इस उम्र में भी आप गाते हैं बहुत ही सुरताल के साथ में गाया आपने अच्छा लगा हमें और मैं आशा करता हूं कि हमारे दोस्त जो इस वक्त रेडियो मधुबन को सुन रहे सलामी ज़िंदगी कार्यक्रम को सुन रहे हैं तो मैं कहना चाहूंगा कि अगर आदमी में जुनून हो हिम्मत हो हौसला हो तो उम्र कोई मायने नहीं रखता आप जो चाहे सो कर सकते हैं और श्याम सुंदर जी ए रनिंग में भी इस तरह गाते हैं लिखते हैं और सब कुछ कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में तो हमें अपने हौसलों को बुलंद रखना है हर काम के लिए हमें उत्साह के साथ आगे बढ़ना है तभी हम ये सब कुछ कर पाते हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम में हम लोग बात कर रहे हैं श्याम सुंदर जी से शाम सुंदर जी एक बात बताइए कि जब मुश्किल आता है व्यक्ति के जीवन में बहुत सारे संघर्ष जैसे कि आपके पास भी बहुत सारे संघर्ष आए आप पाकिस्तान में थे 10 साल की उम्र में फिर आप लोग यहाँ पर आए फिर उसके बाद आप रीवा चले गए और रीवा से फिर वापस कुछ ऐसी फैमिली परेशानी आई तो वापस आपको पंजाब आना पड़ा तो ये जो घड़ी घड़ी आपका जगह बदलना फिर उतना सब कुछ जो भी किया वहां छोड़ के आना फिर वापस नए से शुरू करना यहाँ बहुत मुश्किल वाला काम करता है तो आ, ये जो जब आप वहां से यहाँ आए वहां से यहाँ तो त्रिकोण आपका चक्कर लगा तो उसके बीच में क्या तकलीफें आई किस तरह की मुश्किलें आपने झेली है थोड़ा सा बताइए उसके आ, ये आप खुद समझ सकते हैं कि एक स्थान से आदमी शहर में भी एक मकान से दूसरे मकान में जाता है तो कितनी तकलीफें उठानी पड़ती है हमने तो कई शहर बदले हैं और कई बिजनेस बदले हैं हमारे पिताजी ने लेकिन भगवान की दया रही है उसी का साहसा उसी के सहारे हम जो है जो भी काम करते रहे नहीं बहुत ज्यादा मुश्किल कब हुआ आपको मुश्किल वाला समय रहा। की घड़ियां तो कभी खत्म हुई ही नहीं अच्छा सच मानिए तो हा, हा, हा। लेकिन भगवान ने इतना हमें साहस दिया कि हम उनका मुकाबला करने में समर्थ रहे हुँ, हुँ. जब भी कोई कठिनाई आई तो उस भगवान ने हमें साथ दिया लोगों ने भी साथ दिया और रिश्तेदारों में तो खैर इतना नहीं क्योंकि रिश्तेदार भी हमारे सब दूर दूर से कोई कहीं था कोई कहीं था तो पिताजी का प्यार ऐसा था उनके व्यवहार ऐसा था कि कोई भी उनके साथ जुड़ने को तैयार हो जाता था बिना किसी भेदभाव के अच्छा आपने तो, पिताजी के बारे में जब बात छेड़ी है तो उनके बारे में कुछ खास बातें बताइए उनकी वो वहाँ वैसे हमारे नाना दादा जो है वो एक डिस्ट्रिक्ट था पाकिस्तान में मुल्तान मुजफ़रगढ़ वहाँ के वासी थे तो वो सर्विस की वजह से माउंट एक डिस्ट्रिक्ट था जगह थी लाहौर और मुल्तान के बीच में वहाँ हम आके वो असल में पटवारी की नौकरी अच्छा थी अच्छा, उनको हाँ, हाँ, हाँ. अंग्रेज़ों के टाइम में अच्छा अच्छा तो वहाँ हम बसे आके मेरी पैदाइश और बच्चों की पैदा भाइयों की पैदाइश हुई और सन उन्नीस सौ सैंतालीस में वहीं से हम यहाँ पर यहाँ स्थापित हुए तो आने के बाद फिर कैसा क्या करते रहे हाँ शुरू शुरू में वहाँ जाकर जो मैंने रीवा की जगह बताई जी जी कॉलरी थी कॉलरी में हमारे पिताजी के एक दोस्त थे वो नायब तहसीलदार थे उनके भाई वहाँ पर सेटल थे कॉलोनी में ऑफिसर थे तो उनकी वजह से वहाँ हमें जगह भी मिल गई कॉलोनी की तरफ से रहने की भी और एक हमने शॉप वहाँ खोली जिसमें से जैसे मोहल्ले की शॉप होती है जी, हर जी, एक चीज़ इवन हमने नहीं। <laughs> बीड़ी सिगरेट भी और पकौड़े वगैरह जो भी वहाँ के मजदूरों के लिए या लोगों के लिए ज़रूरत थी वो सारी चीज़ पूरी करते थे कोतमा एक जगह थी जहाँ से हम रेलवे स्टेशन था जहाँ ये कोयला वगैरह वहाँ से आगे जाता था ट्रकों में तो हम ट्रकों में ही वहाँ से आते थे चौथमा अच्छा, जब स्टेशन पे उतरते थे तो काफ़ी तकलीफों का सामना करने के बाद फिर भी भगवान हमारी परीक्षा भी लेता रहा और हमारा साथ भी देता रहा ये उसकी बड़ी कृपा थी भगवान के हमारे ऊपर जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि सर फिर आपका जब नौकरी लग गया तो आपके जो हॉबीज़ है हाँ आपके शौकीन मना आपको कौन कौन सी चीज़ें अच्छी लगती थी मुझे गुनगुनाने का शौक तो शुरू से ही था जी जी जी लेकिन ये चीज़ बाहर नहीं आई अच्छा ये चीज़ मेरी आई रिटायरमेंट के बाद और उससे थोड़ा समय पहले जब मैं रिटायर हुआ तो जहाँ मैं रहता था वहाँ हमने एक छोटी सी शॉप खोल ली थी अच्छा अच्छा बोलो टाइम पास करने एक्चुअली अच्छा, मैं बताऊँ कि मेरी घर जो है मिसिस थी वो भी टीचर थी अच्छा वो हरियाणा में सोनीपत में तो सोनीपत भी हम रहे बीस साल मैं मतलब के सोनीपत से दिल्ली आता जाता था वो वहाँ रहती थी तो इस तरह से ज़िंदगी गुजारी हमने जिस दिन हमारी शादी हुई एक्चुअली आपको बताऊँ हाँ हा। उससे दो, दो तीन दिन बाद ही हमें घर से भागना पड़ा भागने का मतलब ये है कि हम इसको बेसिक टीचर ट्रेनिंग करवाना चाहता था मैं ये हमारे भाई सौ साथ हैं मिसेज भी और हम लोग भाग में तो सच पूछिए तो हमारी रातें कई प्लेटफॉर्मों पे गुजरती थी शादी ओ, के बाद अच्छा, अच्छा। <laughs> तो कठिनाइयां तो हुई लेकिन उसको एडमिशन मिल गया टोहाना में उसने बेसिक टीचर ट्रेनिंग पूरा किया उसके बाद उसको नारनौल एक डिस्ट्रिक्ट है वहाँ उनकी नौकरी लग गई मैं दिल्ली में वो वहाँ फिर वो उनको ट्रांसफर करवाया हमने सोनीपत में सोनीपत वो सेटल हुए हम जाकर मिलते थे उस वक्त ऐसी हालत थी कि हमें मकान के लिए पाँच पाँच सौ भाइयों से लेके या कहीं से लेके वो एक छोटा मकान लेना पड़ा अच्छा अच्छा अच्छा क्योंकि मैं तो दिल्ली आ सकता था और हमारी घरवाली दिल्ली से सोनीपत जाना मुश्किल था तो हमने यही विचार किया भाइयों हमारे भाई साहब बैठे हैं साहब श्याम सुंदर जी इनके साथ ही इन्होंने फिर हमें वहाँ पर मकान वगैरह दिलवाया और तब से थोड़ी आसान बनती गई जब नौकरी दोनों की लग गई और बच्चे हो गए तीन बेटियाँ और एक बेटा है मेरा तीनों घर बार वाली हैं बेटियाँ बेटा मेरे साथ ही रोहनी में रहता है। रहता है, अच्छा क्या करते हैं आपके बेटे बेटी वो प्राइवेट सर्विस में है पहले उसका अपना कुछ बिजनेस था ट्रेडिंग का उसमें वो चल नहीं पाया नहीं। और मेरी इतनी औकात नहीं थी कि आ, नौकरी के उसमें मैं ज़्यादा पैसा उसको लगा के देता फिर उसको भी नौकरी करनी पड़ी वो अब ठीक ठाक अपना घर चला रहा है उसका एक बेटा है उसका नाम नेकुश है और शीतल मेरी बहू का नाम है मैं बेटे के बारे पोते के बारे में बता दूँ अब तक उसके पास एटी सर्टिफिकेट है छोटे बच्चे के बाद पाँचवीं क्लास में है और एटी शुरू से हाँ शुरू से वो अपने पिता के प्रयत्न से और घर के माहौल से वो डांस में गीत में हर एक उसमें वो वो वो पार्टिसिपेट करता है है अच्छा, है अच्छा। और काफी उसने ट्रॉफी रखी अब वो क्लास में है, आपके, आपके साथ उसका कैसा रिश्ता है मिलन-जुलना अच्छा, अच्छा, अच्छा। <laughs> <जैसे> मुड़ी <laughs> बेटे से ज्यादा ये इंटरेस्ट पैदा है <laughs> मैं यहाँ आने लगा तो गाड़ी का समय था वो दोपहर का हाँ हाँ। वो सवेरे साढ़े सात बजे निकलता है अच्छा अच्छा तो वो परले गेट की बजाय जज निकलने से तो उसकी मम्मी ने कहा कि उधर से बंद करके जाना दादू सो रहे होंगे नहीं कहता मैं दादू को जगा के उनको मिल के जाऊंगा क्योंकि उन्होंने आज जाना है मतलब आप प्यार की बात बता रहे हैं जी जी, जी तो अटैचमेंट काफी काफी अच्छा आपके पोते को अगर कोई कहानी वगैरह आप सुनाते हैं या गीत वगैरह सुनाते होंगे तो वो थोड़ा सा बताइए Okay. बल्कि वह तो अब मुझे ही कई गीत सुनाता है <laughs> क्योंकि वो डीएवी स्कूल में है वहाँ उसका माहौल भी ऐसा है पार्टिसिपेट करता है मुझे भी वो कई बार कहता है दादू आप ये बोलना जाके क्योंकि पार्क में हम लोग सवेरे शाम हमारा वहाँ भी एक सीनियर सिटीजन का ग्रुप बना हुआ है दो तीन जगह बैठते हम सवेरे दो घंटे शाम को दो घंटे मेरा टाइम जो है वहाँ रहता बाकी दुनियादारी में तो पोते के साथ की कुछ बातें बताइए या पोते को आपने छोटे मना जब वो एक दो साल का था तब उसको कुछ कहानियाँ वगैरह सुनाई हो तो कहानियाँ भी सुनाते थे वो बेबी शोज़ में उसको ले जाते थे उसके पिताजी अच्छा अच्छा मनोज हमारा बेटा जो है उनको वहाँ ले जाते थे वो और जो जो बड़ा होता गया कुछ आर्य समाज से भी हमारा था और बेटे का जो है वो खाटू श्याम एक वो हैं वहाँ से है तो आ, वो सेवा के लिए जाते हैं उन जब भी वहाँ प्रोग्राम होते हैं तो ये लोग सेवा करते हैं वहाँ खिलाने पिलाने के जैसे यहाँ बराबर अपना ये लंगर सेवा कर, लंगर, लंगर सेवा लंगर कराते सेवा हैं, वो। हैं। तो उसके मन में वही भाव शुरू से ही रहे हैं सेवा के अब जहाँ भी जाता है तो वहाँ सेवा भाव से मालूम हम किसी पार्टी में गए हैं या किसी उसमें गए हैं तो वहाँ जाके आगे हो जाता है कि भाई मैं सेवा करूँ और कुछ नहीं प्लेटें दे दूँ चम्मच दे दूँ या कुछ भी ऐसे उसके मन के भाव हम्म है ईश्वर की कृपा है जी इस पर। आप लोगों के आशीर्वाद से चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि बचपन से उसको जो है इस तरह का लगन लगा हुआ है अच्छी बात है आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडो मधुबर नाइनटी पॉइंट पर सलामी जिंदगी कार्यक्रम को और सलामी जिंदगी में हमारे साथ आज के मेहमान हैं श्याम सुंदर जी जिनसे हम बात कर रहे हैं और आइए बात करते हैं जैसे कि आपको गाने का बहुत शौक रहा लेकिन गुनगुनाए नहीं आप रिटायरमेंट के पहले कुछ गुनगुनाना शुरू कर दिया हो सकता है कि पहले से गुनगुनाते थे तो कोई अंदर, था था। अंदर था लेकिन उसी काफी शौक था हमारे पिताजी को भी अच्छा अच्छा अच्छा पुराने फिल्म में अगर आप देखी हो तो कोई एक अच्छी फिल्म के बारे में बताइए आ, फिल्में तो काफ़ी बहुत देखी, देखी हैं जी जी लेकिन कोई ख़ास ऐसा याद नहीं है पूरा नहीं। <laughs> लेकिन जितना भी याद है थोड़ा सा बताइए पुरानी फिल्मों के बारे में जिन चीज़ों को आपने देखी हैं नाम बताइए उस वक्त जो पिक्चरें बनती थी उनका कुछ सार होता था जी जी चाहे वो धार्मिक होती थीं देशभक्ति की होती थीं तो उनसे कुछ सीखने को मिलता था आज के हिसाब से तो तो वो अच्छी थी जी जी। अब तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता नहीं। पुराने गाने शुरू हो जाते हैं तो लगता है कि कुछ कहीं भी बजरा होता है तो एकदम खड़ा हो जाता है आदमी भाई चलो पंक्तियाँ हम सुन लें हम्म तो मैं आपके लिए कहना चाहूँगा जी जी एक शेर है अपना उनका एक तक में है तकलीफ सरासर एक जो शायर है शायर। नहीं। बात आपने सुनाई। और कुछ फिल्मों के बारे में जो आपने देखी हो अच्छी फिल्म जो आपको लगी पुरानी फिल्म में उसके बारे में थोड़ा सा बताइए जो कौन सी थी चार बीघा जमीन कौन सी थी वो दो बीघा दो बीघा जमीन बहुत ही अच्छी पिक्चर थी ऐसी बहुत सारी पिक्चरें थी जो हमें शिक्षा देती थी या शिक्षा दो हम... बीघा जमीन में क्या आपको अच्छा लगा क्या स्टोरी उनके हाव भाव और बोल चाल और वो चीज़ें जो है वो आज हम नहीं देख पाते आज के एक्टर में बहुत मुश्किल है उनका मुकाबला नहीं कर सकते तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए मैं एक और बात पूछना चाहूँगा बहुत सारे आपके जीवन में ऐसे पल आएंगे जो खुशी के हैं तो कुछ ऐसे खुशी के पल के बारे में इजहार कीजिए आपके जीवन का सबसे बड़ा खुशी का पल आपको लगा हो ज़िंदगी यहीं रुक जाए बस यही है ज़िंदगी खुशी तो कदम कदम पे आती है जी जी जी और गम भी आते हैं हाँ लेकिन जब क्योंकि हम भी आखिर इंसान हैं जहाँ कुछ फाइनेंशियल थोड़ा बेनिफिट होता है तो आपने को ज़्यादा खुशी, खुशी होती, होती है, होती है। <laughs> जैसे मैं बताऊँ कि जब मेरी धर्मपत्नी की नौकरी लगी जी, जी. तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि मुझे हम दोनों के उससे सहारा ज़्यादा होगा और हम थोड़ा बहुत बच्चों को भी हमारी सबसे बड़ी बेटी जो है उसने एम ए बी किया खैर ठीक है वो सर्विस वगैरह उनके ससुराल वालों ने ही कराई तो एक फ़ायदा उसकी नौकरी का हमें ये हुआ मिसिस का क्योंकि वो टीचर ट्रेनिंग में एक कोर्स होता है आपके ये बच्चों के बारे में बच्चों को ललन पालन कैसे हाँ, करना, लालन करना करना है है देखरेख और उनका जो है, करना। तो उस हिसाब से उन्होंने बच्चों को ऐसा ट्रेन कराया अच्छी तरह से कोई दिक्कत नहीं हुई जी जी, जी बाहर कहीं ट्यूशन पढ़ाने की जरूरत नहीं रही अंत तक हमारे बच्चों को जी हालांकि वो प्राइमरी सेक्शन की थी फिर भी जो है हमें ज्यादा वो खर्चा नहीं करना पड़ा हाँ वो साइकोलॉजी के बारे में बता रहा था बच, बच्चों की साइकोलॉजी के बारे की वजह से उन्होंने काफ़ी मतलब बच्चों का अपना हिसाब से, से लालन पालन किया सही बात है। और लोगों को भी उसका भी स्वभाव बड़ा मैं क्या बताऊँ मेरे से भी काफ़ी ज़्यादा वो थिंग मुझे नहीं मालूम था जब वो अपने गांव में गांव के स्कूलों में ही रही हैं ज़्यादातर तो वो ऐसा था कि वो जिस क्लास को पढ़ाती थी वहाँ के दो बच्चे ऐसे थे उनके फादर जो है दर्जी वगैरह का गांव में काम करते थे तो इस हालत में नहीं थे कि वे उनको जो है फीस दे सकें तो उस वक्त फीस भी रुपया दो चार रुपये ही होती थी जी जी तो इससे पता चला कि वो बच्चे इस वजह से मेरी क्लास से जाने जाए तो उसने कहा आप जाने की ज़रूरत नहीं है आपकी फीस में जब तक आप हो तब तक स्कूल में मैं हूँ मैं दोगी मुझे नहीं पता था एक दिन वैसे ही बातों बातों में वो जो जिनके फीस देती थी उनसे संपर्क हुआ या जैसे पता चला तो मैंने कहा भी भगवान हमें अच्छी धर्म पत्नी दी है जो <laughs> <laughs> ऐसे इंसान होते हैं तो खुशी आप खुशी की बात रहे हैं तो जी। बहुत ही ज़्यादा मुझे अपने ऊपर गर्व हुआ भगवान की कृपा कृपा से श्याम का शुक्रगुजार हुआ श्याम सुंदर जी बहुत ही अच्छी बात आपने जिक्र किया खुशी के जो पल है उसके बारे में आप जिक्र कर रहे थे दो चीजें आपको बहुत खुशी दिया एक आपके मैसेज की जब नौकरी लगी वो और दूसरा जो उन्होंने सेवा कार्य किया उससे आपको गर्व महसूस हुआ वो एक खुशी का पल है ऐसे बहुत सारे खुशी के पल हमारे बीच में आते हैं लेकिन कुछ यादें रह जाती है जो खुशियां हैं वो याद करके हमारे जीवन में बनी रहती है सदाकाल के लिए वो खुशियों के बारे में हम आपसे सुन रहे थे चलिए आगे बढ़ते हुए एक और बात मैं पूछना चाहूँगा जैसे कि हमारे जीवन में कई चीज़ें जो है हमारे लाइफ में कुछ पश्चाताप की बातें आती हैं उस समय हमें कर सकते थे हम लोग नहीं कर पाए फिर बाद में बहुत याद आता है कि अरे उसी समय करता तो अच्छा आता करता तो अच्छा होता तो ऐसी कुछ पश्चाताप की एक दो बातें अगर आपके जीवन में गठी हैं तो बताइए जी जी होता है भी मैझे ये नहीं करना चाहिए था जी जी जी। और मैंने कर दिया ऐसी कौन सी बात है मेरा मतभेद अपने भाई से ही हो गया था अच्छा अच्छा काफी हा, हा, हा। फिर बाद में मुझे पछताना पड़ा कि मुझे बड़ा होने के नाते मुझे नहीं। ऐसा नहीं करना चाहिए था जी जी जी। तो भगवान से भी माफी मांगी अच्छा तो परिवार फिर अब हमारा अच्छा। सही है कुछ क्षण ऐसे होते हैं जब आदमी ना करने के चक्कर में कर बैठता, कर बैठता है, है। जी ची तो क्योंकि जब होनी होती है तो होके ही रहती होके है, रहती है। सोज़ा सोज़ा। जी जी बहुत ही अच्छी बात आपने आदमी से प्यार करना चाहिए इस पर कुछ पंक्तियां जरूर जरूर सुनाइए बहुत हाँ। अच्छा लगेगा जी प्रभु नाम तो सिमल कहीं रात ढल न जाए सांसों का क्या भरोसा कहीं दम निकल न जाए जाए कहीं दम निकल न जाए, जाए। तो इसलिए कहा है कि आदमी को आदमी से प्यार प्यार होना, होना चाहिए आदमी को आदमी से प्यार करना चाहिए एक दूजे से मधुर व्यवहार करना चाहिए व्यवहार करना चाहिए आदमी को आदमी से प्यार करना चाहिए एक दूजे से मधुर व्यवहार करना चाहिए जन्म से छोटा बड़ा कोई नहीं संसार में जन्म से छोटा बड़ा कोई नहीं संसार में गुण कर्म से छोटा बड़ा शिकार करना चाहिए आदमी को आदमी से प्यार करना चाहिए विश्व के सब प्राणियों की एक सी आत्मा विश्व के सब प्राणियों की एक सी है आत्मा परस पर सद्भाव का विस्तार करना चाहिए आदमी को आदमी से प्यार करना चाहिए सब जगह विराजमान एक ही परमात्मा ज्ञान चक्षु खोलकर कर दीदार करना चाहिए आदमी को आदमी से प्यार करना चाहिए जिंदगी में पाप कर्मों से सदा बचते रहे पुण्य जब मौका मिले हर बार करना चाहिए हर बार करना चाहिए हर बार करना चाहिए आदमी को आदमी से प्यार करना चाहिए गैर को शुभ कर्म करने की करो फिर प्रेरणा पहले अपने आप को तैयार करना चाहिए इस पर एक बात बताऊंगा जी एक साधु महात्मा थे उनके पास एक बुढ़िया अपने बच्चे को लेके गई अच्छा नाती को लेके गई कि गुरुदेव ये बच्चा जो है बहुत परेशान करता है बहुत गुड़ खाता है ये बीमार हो जाएगा मेरी बात नहीं मानता है ये है वो गुरु जी कहने लगी कोई बात नहीं आप अगले हफ्ते आ जाइए जो है मैं आपको इसका इलाज बता दूंगा एक हफ्ता भेज गया बच्चे को लेके गई तो साधारण जैसे हम और आप बताते हैं बच्चे को बेटे आप गुणबत्त खाओ आपके दांत खराब हो जाएंगे पेट खराब हो जाएगा बीमार हो जाएंगे बच्चा भी अपने स्वभाव से ठीक है गुरुजी मैं नहीं खाऊँगा तो बुढ़िया माथे पर हाथ धर के कहने लगी यही बात तो आप पिछले हफ्ते भी बता सकते थे जब मैं आई थी तो गुरुदेव ने हंस कहा भाई ऐसा है कि उस वक्त तो मैं खुद भी ही गुड़ खाता गुड़ था खाता तो मेरी बात का असर कैसे होता तो अब मैंने गुड़ खाना छोड़ दिया है तो मेरी बात का असर होता है होगा तो यही पंक्तियां इसी को दर्शाती हैं गैर को शुभ कर्म करने की करो फिर प्रेरणा पहले अपने आप को तैयार करना चाहिए आदमी को आदमी से प्यार करना चाहिए पथिक मानव ताका जामन हाथ से ना छोड़ना धर्म रूपी नाव से वपार करना चाहिए आदमी को आदमी से प्यार करना चाहिए एक दूसरे से मधुर व्यवहार करना चाहिए व्यवहार करना च बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ यही अपराध मैं हर बार करता हूँ आदमी हूं आदमी बी से प्यार करता हूँ आदमी हूं आदमी से प्यार करता हूँ उर् गुरु गुरु गुरु गुरु उर् किलोना बन गया दुनिया के बेले में कोई खेले भीड़ में में कोई अकेले ही बन गया दुनिया के बेले में कोई खेले भीड़ में कोई अकेले में, में।, में, में। उतरा कर भेट हर निखार करता हूं। मुस्कुरा कर भेंट हर स्वीकार करता हूँ आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ बहुत नादान करता करता ये नादानी बेचकर खुशियाँ खरीदू मात का पानी वो बहुत नादान करता करता ये नादानी बेचकर खुशियाँ खरीदू मात का पानी हाथ खाली है मगर व्यापार करता हूँ हाथ खाली है मगर व्यापार करता हूँ आदमी विवाद आदमी है प्यार करता हूँ आदमी विवाद आदमी है प्यार करता हूँ बसाना चाहता हूँ स्वर्ग धरती पर आदमी जिसमें में रहे बसरादमी हन कर मैं बसाना चाहता हूँ स्वर्ग धरती पर आदमी जिस में रहे बसरादमी बनकर उस नगर की हर गली तैयार करता हूँ मगर की हर कली से करता हूँ आदमी हूँ से प्यार करता हूँ आदमी हूँ से प्यार करता हूँ बस यही अपराध में हर बार करता हूँ ही अपराध में बर्बार करता हूँ आदमी हम आदमी से प्यार करता हूँ आदमी हम आदमी से प्यार करता हूँ श्याम सुंदर जी बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुनाया आदमी का व्यवहार कैसा होना चाहिए एक दूसरे के साथ बहुत ही सुंदर ढंग से आपने प्रेजेंट किया बहुत ही अच्छा लग रहा था और लग रहा था कि सुनते रहें सुनते रहें काफ़ी अच्छा इसमें जो भाव था आपका और बताने का भी भाव बहुत अच्छा लगा चलिए आगे बढ़ते हुए मैं एक और बात पूछना चाहूँगा हमारे जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत सारे लोगों से बहुत कुछ सीखते हैं तो आपके जीवन में जिनसे आपने काफ़ी कुछ सीखा है उनके बारे में बताइए जिनका आपके ऊपर बहुत प्रभाव रहा हाँ जिनसे आप बहुत प्रभावित रहे ऐसे मेरे बहुत से मित्र थे जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा कुछ एक जैसे मैंने आपको बताया कि भाई मेरे पिताजी ने दूसरे दिन ही साइकिल वाले की दुकान पे बिठा दिया हुँ। हुँ। तो मुझे मेरे ऐसे कोई मित्र थे जिनको देखकर मुझे भी प्रेरणा मिली कि खाली नहीं बैठना एक तो हालात ऐसे हैं जो कुछ हम सीखेंगे उसका लाभ कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा तो मैंने पहले जैसे आपको बताया कि मुझे लाभ मिला ही जी जी और मुझे ये नहीं लगा कि मैं एक पोस्टमैन की डाक या डाक लाया वाली हाँ। नौकरी करूं लेकिन उसमें भी मुझे कोई शर्म नहीं रही हाँ हा। सेवा की मैंने लोगों की और मुझे वहां से भी प्यार मिला कोई ऐसी बात नहीं है तो ज्यादा प्रेरणा तो नहीं नहीं ज्यादा प्रभावित किनसे हुए मैं अपने पिताजी से भी बहुत प्रभावित अच्छा अच्छा और हमारे जीजा जी थे जब हम पाकिस्तान से आए थे तो वो हमारे साथ ही आए थे बड़ी सिस्टर जो है तो साथ ही रहे हम वो मेरे जीजा कम और पिता ज्यादा रहे ज्यादा अच्छा, रहे अच्छा, अच्छा। वो बहुत ही धार्मिक प्रति के आदमी थे गॉड फरिंग जिसको आप कहते हैं भगवान को मानने वाले उनसे मुझे बहुत प्रेरणा मिली थी मिलती थी क्या बहुत ही ज्यादा जी जी पिता पिता, पिता श्री से भी ज़्यादा उनसे मुझे प्रेरणा मिलती थी तो तो जिस वजह से क्या नाम है उनका श्री नेहल स्वर्गीय श्री नेहल चंद जी अच्छा सत्या तो उनके लिए अगर कोई गाना आपको डेडिकेट करने के लिए कहे तो कौन सा गाना उनके लिए आप डेडिकेट करना चाहेंगे आ, एक गीत है शांति के बारे में जी जी क्योंकि मैं यहाँ के माहौल जो है वो ओम शांति ओम शांति जी जी तो उसी पर कुछ निर्धारित थे, है वो गुन थोड़ा सा सुनाइए आशा है आपको अच्छा लगेगा शांति शांति सब कहें पर शांत रहे को पर शांत रहे ना कोई, कोई। क्या बात शांति का है स्रोत भीतर अंदर तो बहुत कुछ है सोचते भी हैं शांत रहे लेकिन मन जो है वो डगमगा जाता है हम अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते मैं अपनी बात बताता हूँ मैं तो नहीं कर पाता <laughs> न कर पाया हूँ कोशिश तो यही है हो जाए मरते दम तक तो अच्छी बात है पंक्तियाँ हैं हाँ शांति का है स्रोत भीतर नरभटक ना छोड़ दे नर भटक छोड़ दे शांति का है स्रोत भीतर नर भटक छोड़ दे तू नर भटकना छोड़ दे शांति पाने बाह्य विषयों पर अटकना छोड़ दे तू तो अटकना छोड़ दे शांति का है। स्रोत भीतर दृष्टि अंदर डाल कितने शुद्ध गंगा बह रही कर सदा तो स्नान इसमें कर सदा तो स्नान इस मल सकल चल छोड़ दे मल सकल सब छोड़ दे शांति का है स्रोत भीतर नर भटक ना छोड़ दे तो नर भटक ना छोड़ दे नर भटक ना छोड़ दे कर सदा तू स्नान इसमें मल सकल छल छोड़ दे चाहता आनंद जो आनंद में से प्रेम कर चाहता आनंद जो तू आनंद में से प्रेम कर इन विनेश्वर वस्तुओं से इन विनश्वर वस्तुओं से राग बंधन तोड़ दे तू राघब तोड़ दे शांति का है स्रोत भीतर भटक ना छोड़ दे तो नर भटक ना छोड़ दे नर भटक ना छोड़ दे, दे रहे जगत में पर न जाग के वस्तुओं में सक्त हो रहे जगत में परणा जग के वस्तुओं में सक्त हो नित्य सुख की चाह हो तो नित्य सुख की चाहो तो इनसे मन को मोड़ ले तू इनसे मन को मोड़ ले चिन चपल तू साथ उसको दास मन को दे बना चित चपल तू साथ उसको दास मन को दे बना प्रेम में के ध्यान में तू प्रेम में के ध्यान में तू आत्मा को छोड़ दे आत्मा को छोड़ दे शांति का है ोत भीतर नर भटक ना छोड़ दे तू नर ना छोड़ दे शांति पाने बाह्य विषयों पर अटक ना छोड़ दे तू छोड़ दे तू छोड़ दे ओम शांति बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया चलिए श्याम सुंदर जी बहुत ही अच्छा लगा आपसे जो है बहुत ही प्यारा सा गीत जो है आपने अपने जो है पिता सम्मान श्रीनयाल स्वर सते स्वर्गीय उनके लिए आपने डेडिकेट किया बहुत ही अच्छा लगा हमें आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम पर सलामी जिंदगी कार्यक्रम को और चलिए इसी के साथ मैं कहूँगा जाते जाते आपको बहुत सारे लोग सुन रहे हैं गुजरात राजस्थान के सभी लोग अभी आपको सुन रहे हैं तो उन सभी के लिए एक छोटा सा मैसेज एक संदेश के रूप में आपके जीवन में जो आपको सीख मिला जिससे आपको खुशी मिलती थी उन कुछ शब्दों को याद करके बताएं हाँ मैं चाहता हूँ कि आप सब भी उस परमपिता परमात्मा के ऊपर विश्वास रखकर और जीवन गुजारें जितना हो सके दूसरों को लाभ दें और किसी के काम में कभी कोई और रोड़ा नाटकाते हुए उसका जो है वो सेवा करें उसका काम करें दो लाइनें मैं इस पर बोलना चाहूँगा जी आया था किस काम को तू सोया चा दर तान सुरत संभाल ग अपना आप पहचान रात गंवाई सोए के और दिवस गंवायो खाए हीरा जन्म अनमोल थारे कौड़ी बदले जाओ रे मानो कौड़ी बदले जाओ ए मेरे दिल रा चलते को गिराना छोड़ दे ऐ मेरे दिल राह चलते को गिराना छोड़ दे कर्म मोहब्बत है किसी से दिल दुखाना छोड़ दे तू दिल दुखाना छोड़ दे नेकिया करता चला जा मांग मत इसका सिला शुक्र में रह तू और किसी का दिल दुखाना छोड़ दे तू दिल दुखाना छोड़ दे ए मेरे दिल राह चलते को गिराना छोड़ दे खामियां कितनी है तुझ में क्या तुम्हें एहसास है खामियां कितनी है मुझ में क्या हमें एहसास है औरों के तो तु ना ऐब और के तो तु ना और गिन छोड़ दे ऐ मेरे दिल चलते को गिराना छोड़ दे तू तो एक कतरा जहाँ में तू तो एक कतरा जहाँ में हम सब एक कतरे के ही पैदा सर जी तू तो एक कचरा जहाँ में क्या तेरी औकात है तू तो अपने आप को हाँ, हाँ, हाँ। तू तो अपने आप को सागर बताना छोड़ दे सागर बताना छोड़ दे है मेरे दिल राह चलते को गिराना छोड़ दे तू को गिराना छोड़ दे छोड़ दे तू छोड़ दे ओम शांति बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही प्यारा सा गीत आपने गुनगुनाया संदेश के रूप में हमारे सभी श्रोताओं को बहुत ही अच्छा संदेश आपने दिया और सबकी मदद करने के लिए आपने प्रेरित किया और किसी के रास्ते में रोडा नहीं बनना है हो सके तो हमें सहयोग देने का रास्ता निकाल लेना चाहिए सबको सहयोग दे आगे बढ़ना चाहिए बहुत ही प्यारा सा संदेश आपने दिया श्याम सुंदर जी बहुत ही अच्छा लगा सलामी जिंदगी कार्यक्रम में आप आएँ और हमारे साथ अपने अपने अनुभव अनमोल अनुभव और साथ ही साथ बहुत सारे गीत आपने सुनाया हमें बहुत अच्छा लगा बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद मैं इस लायक नहीं था लेकिन आपने इतना हमें सहयोग दिया जी जी आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद ओम शांति सब ऊपर वाला करता है, है। व्यक्ति कुछ नहीं करता है ना उसका मंच है उसके बीच में आप और ये दिन जो है मुझे याद रहेगा सारी जिंदगी याद रहेगा <laughs> और आप भी नहीं भूलेंगे जी जी जी जी <laughs> मुझे पहली बार जी जी हाँ पर और हमें भी आप सदा याद रहेंगे क्योंकि आपकी वाणी आपकी बोल बहुत अच्छे लगे हमें हमें याद रहेगा बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया फिर से एक बार कहेंगे और चलिए दोस्तों आप सभी को आज का ये कार्यक्रम कैसे लगा इसके लिए आपको एक काम करना होगा चौरानबे चौदह पंद्रह इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा आपको ये कार्यक्रम में जो भी बातें आपको सुनाई गई वो बहुत अच्छा लगा हूँ तो जरूर मैसेज कीजिएगा अपने नाम के साथ में हमें भी बहुत अच्छा लगेगा जब आप सुनने के बाद हमें रिस्पॉन्स करते हैं तो हमारी खुशी दुग्नी हो जाती है तो मैं चाहूँगा कि आप जरूर रिस्पांस करें और चलिए इसी के साथ हम चाहते हैं इजाजत मुझे और शाम सुंदर जी को दीजिए इजाजत अगले एपिसोड में फिर मैं मिलूंगा किसी नए शख्सियत के साथ आपके साथ रहूंगा खुश रहें मस्त रहें इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मुस्कर रहो